ओशो क्या ईश्वर मर गया है डॉक्स गिवन इन बॉम्बे इंडिया डिस्कोर्स नंबर एट जागरण की संभावना कैसे वास्तविक बन सके इस संबंध में थोड़ी सी बातें मैंने आपसे मन कही मनुष्य एक सोती हुई दशा में है लेकिन जागरण संभव है अंधेरा कितना ही घना क्यों न हो दिया जल सकता है और अंधेरे का घनापन दिए के जलने में न तो कभी बाधा बना और न बन सकता है अंधेरे की कोई शक्ति नहीं होती है कि दीये के जलने में बाधा बन जाए अंधेरा कितना ही हो कितना पुराना, छोटे से दिए की ज्योति के सामने ना हो जाता है समाप्त हो जाता है। जीवन में बहुत निद्रा है बहुत अंधकार जीवन पर शायद हम निद्रा निद्राकार अंधकार का ही संग्रह करते हैं लेकिन इससे निराश हो जाने की कोई भी बात नहीं एक छोटी सी किरण जागरण की सारे अंधकार को समाप्त कर देगी। असल में अंधकार तो होता नहीं केवल प्रकाश का अभाव होता है प्रकाश की अनुपस्थिति होती है और प्रकाश के आते ही अंधकार नहीं पाया जाता इस खोज में ही कि वो प्रकाश भीतर कैसे जग जाए ज्योति कैसे उपलब्ध हो जाए कुछ बातें स्वभाव का बहुत से प्रश्न उस संबंध में पैदा हुए उनमें से बहुत से प्रश्न तो वैसे ही जैसे कि मैं अपेक्षा करता हूं जो कि नींद में सोए हुए आदमी अक्सर पूछेंगे जो कि बहुत जरूरी प्रश्न न केवल उन पूछने की जिज्ञासा को जाहिर करते हैं बल्कि उनकी नींद की भी घोषणा करते एक मित्र ने पूछा है कल मैं उतरा लिखा मंच से उन्होंने पूछा फिर कृपा करके उन्होंने लिख के भी बेच दिया उन्होंने मुझसे कहा कि आपने कहा कि जीवन को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए जीवन है अभी और आज लेकिन अंत में आपने कहा कि मैं प्रश्नों का उत्तर कल दूंगा ये तो बड़ी विरोधी बात और मुझे बड़ा संदेह पैदा हुआ है तीन दिन की मेरी चर्चाओं के बाद यह संदेह केवल उनके में पैदा हुआ है एक जरूरी बात जो मैंने कही वो यही कही बाकी तीन दिन में मैंने और कुछ कहा नहीं जो संदेह पढ़ा था और ये संदेह भी बड़े आनंद का है और ऐसे संदेह नींद जरूर पैदा होते हैं इसमें कोई आश्चर्य नहीं मैंने कहा जिंदा होना और जीवन जितना अभी और यहां इस क्षण में गहरा होगा उतना हमारे भीतर जागरण विकसित होगा हम सत्य को जानने में समर्थ हो सकेंगे और स्वयं को जानना मैंने ये नहीं कहा कि आप कल दफ्तर जाना है इसका विचार छोड़ देना मैंने ये भी नहीं कहा कि कल आपको ट्रेन पकड़नी है तो उसका टाइम टेबल मत देखना मैंने आपसे यह भी नहीं कहा कि परसों किसी की शादी में जाना है तो उसके लिए समय तय मत करना ये मैंने आपसे नहीं कहा तो मैं तो उत्तर कल दे सकता हूं लेकिन जीवन की जिससे खोज करनी हो उसे अभी और यही करनी हो उत्तर जीवन की खोज नहीं है और फिर हम शब्दों को किस पागलों की भांति पकड़ते हैं ये भी बड़ी हैरानी की बात है एक छोटी सी कहानी मुझे स्मरण आती है उससे ही इस बात का उत्तर देना चाहूंगा एक बहुत बड़े धनपति के घर में एक नए नए आदमी को नौकर रखा गया लेकिन दो चार दिन में ही पाया गया कि नौकर में कुछ खूबियां और खूबियां ऐसी हैं कि अगर वे चले तो नौकरी चलनी बहुत कठिन है मालिक ने उससे कहा बड़े आश्चर्य की बात है तीन अंडे खरीदने तो तुम्हें बाजार तीन बार जाना पड़ता है तीन अंडे एक ही बार में खरीद के सकते हैं एक एक अंडे को बार-बार मालिक मैंने सुधार कर लिया और ऐसी भूल अब दोबारा नहीं होगी आठ दिन बाद ही वो मालिक बीमार पड़ गया और उसने कहा कि जाओ और डॉक्टर को बोल लगाओ वो नौकर गया डॉक्टर को अपने साथ लाया और साथ में पूरी भीड़ भी ले आया और उसने कहा लेकी लोगों को भी डॉक्टर निश्चित ही निरीक्षण करेगा और दवाई के लिए कहेगा तो मैं दवा वाले दुकानदार को भी बुला लाया और हो सकता है डॉक्टर की दवा काम न कर सके तो कब्र खोदने वाले लोगों को भी बुला लाया हूं मैं सबको ले लाया हूं एक ही बार में बार बार जाने की कोई भी जरूरत नहीं जहां तक शब्दों को समझने का कहा था उस नौकर ने कोई गलती नहीं की और जहां तक मैंने दो दफा ये कहा मैंने कहा कि कल पर जीवन को मत छोड़ना और मैंने ये कहा कि कल मैं उत्तर दूंगा आपने भी शब्दों को समझने में कोई भूल नहीं की लेकिन जिस भांति वो नौकर ने शब्दों को समझा उसी भांति आपने भी समझा हमारा चित्र बहुत अजीब है अक्सर हम शब्दों से खेलना शुरू कर देते हैं शब्दों को समझना नहीं और अक्सर शब्दों में जो इशारे होते हैं उनको भी जानने की हमारी कोई खोज नहीं होती हम शब्दों को पकड़ लेते हैं और उनसे चिपक जाते हैं और जो आदमी जितने शब्दों में चिपकने में समर्थ हो जाता है उतना बड़ा ज्ञानी हो जाता उतना समझदार हो जाता सच्चाई यह है कि शब्दों से पकड़ने और शब्दों से चिपक रहने वाले लोगों से ज्यादा ना समझ इस जमीन पर कोई और दूसरे नहीं शब्दों का अर्थ नहीं है शब्द तो इशारे हैं। और जो इशारे को पकड़ लेगा ना आपको उंगली उठाऊ और दिखाऊं कि वो चांद है और आप मेरी उंगली पकड़ने को कहें कि कहां है इसमें चांद तो मैं मुश्किल में पकड़ जाऊंगा उंगली में चांद बिल्कुल नहीं है जिस ओर इशारा कर रही है वहां है चांद और जो अंगली को पकड़ लेगा उसे चांद तक देखने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी शब्द इशारे हैं शब्दों में कुछ भी नहीं है लेकिन किस तरफ इशारे कर रहे हैं उस तरफ देखने की बात है और अगर उस तरफ न देखा और शब्दों को पकड़ के हिसाब किताब लिख रहा तो नैदा तो हो सकती है और न आखे उस तरफ उठ सकती है जो शब्दों के बिल्कुल बाहर है जीवन शब्दों के बिल्कुल बाहर है शब्द इशारे कर सकते हैं लेकिन शब्द जीवन नहीं है मैंने आपसे ये नहीं कहा है कि कल के बाबत आप सब शब्दादी से सोचना विचारना योजना करना बंद कर दें। मैंने आपसे ये कहा है कि जीवन में जो पोस्टोनमेंट की हमारी आदत है जो स्थगित कर देने की आदत है और हम बड़े अद्भुत हैं अगर अभी मैं आपको गाली दूंगा तो आप ये नहीं कहेंगे कि कल मैं इसका उत्तर दूंगा आप अभी इसी वक्त गाली देंगे और अगर मैं आपको धक्का दूं और आपको क्रोध आ जाए तो आप ये नहीं कहेंगे कि ठहरिये एक दो दिन बाद मुझे जब फुर्सत होगी तब मैं क्रोध करूंगा अभी मुझे फुर्सत है अभी मैं काम से जा रहा हूँ नहीं गाली का उत्तर आप अभी देंगे उसे स्थगित नहीं करेंगे पोस्टपोन नहीं करेंगे लेकिन अगर आपको एक अच्छे काम करने का ख्याल आ जाए तो आप कहेंगे कल कर लूंगा परसों कर लूंगा असल में जिन चीजों से हम बचना चाहते हैं उन्हें हम कल पर छोड़ देते हैं और वे हमेशा के लिए छूट जाती है अच्छे काम को आदमी सकल हमेशा छोड़ देता बुरे काम को अभी कर लेता इसी वक्त इसलिए जिंदगी बुरे कामों में जीने में नष्ट हो जाती है और अच्छे काम के फूल उसमें कभी नहीं लग पाते तो मैंने ये नहीं कहा है कि कल के कैलेंडर को आप घर जाके आग लगा रहा और कल के संबंध में सारा योजना और विचार बंद कर ये मैंने नहीं कहा है, मैं आपको जड़ होने की सलाह नहीं दे रहा हूं मैं आपको सचेतन जीवन जीने की सलाह दे रहा हूं और उसका मतलब यह है कि हमारे हाथ में क्षण से ज्यादा कभी उपलब्ध नहीं होता एक क्षण एक मूमेंट एक बार में उपलब्ध होता है दो क्षण भी एक साथ उपलब्ध नहीं होते जब एक क्षण हाथ से गुजर जाता है तो दूसरा क्षण हाथ में आता है जो आदमी जीने को सत्य को स्वयं की खोज को आनंद की खोज को हमेशा आगे वाले क्षण पे छोड़ता चला जाएगा तो जहां वो मिल सकता था इसी क्षण में वो वंचित रह जाएगा और उसकी अगर ये आदत बन गई अगले क्षण पे छोड़ने की तो आने वाले क्षण में भी यही आदत काम करेगी और वो कहेगा आगे वाले क्षण में देखूंगा ये जीवन भर की कथा हो जाएगी जो क्षण हाथ में होगा जीवंत उसे हम छोड़ देंगे आगे वाले क्षण के लिए जो अभी नहीं है और जब वो हाथ में आएगा तो हमारी आदत के हिसाब से उसको हम छोड़ेंगे उस क्षण के लिए जो अभी नहीं है और इस भांति निरंतर छोड़ते छोड़ते एक दिन हम हाथ में पाएंगे कि कोई क्षण नहीं रह गया मौत सामने खड़ी हो गई ये जो ये जो पोस्टोनमेंट है जीवन की खोज के लिए स्थगन है उसके लिए मैंने कहा मेरे उत्तर कल दिए जाएं या न दिए जाएं जाए कोई फर्क नहीं पड़ता मैं ना भी बचू और उत्तर ना दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं उत्तर भी दूंगा तो आपको उत्तर मिल जाएंगे इस ख्याल में आप मत रहना मैं ना भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है मैं ना भी रहूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे उत्तर कल भी हो सकते हैं परसों भी और बिल्कुल भी ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन अगर आपके जीवन की ये दृष्टि और आदत बन गई खुद के जीने को आपने अगर कल्प छोड़ दिया और हमेशा कल्प छोड़ते गए तो आप पाएंगे कि आप कभी जी ही नहीं पाए जीवन तो अस्तित्व है और अस्तित्व उस क्षण में है जो मौजूद है जो बीत गया वो जा चुका आप नहीं है और जो आने वो अभी आया नहीं है तो जो हाथ में है उसे पूरा जो निचोड़ लेता है और जो हाथ में हो पूरी तरह जी लेता है महात्म्य है उसके सारे की सारी सत्ता को जो अनुभव कर लेता है उसके भीतर जीवन का जागरण शुरू होता है फिर जब उसे अनुभव हो जाता है कि जीवित क्षण में मैंने कुछ जाना अगले क्षण में वो फिर डूबता है और जानता है एक रोमन सम्राट ने अपने एक वजीर को दोपहर के समय खबर भेजी कि तुम अपने महल में ही कैद कर लिए गए हो तुम्हारे महल पर चारों तरफ सैनिक खड़े कर दिए गए अब तुम वजीर नहीं हो ना तुम स्वतंत्र हो और ये भी तुम जान रखो कि शांत सूरज होने के पहले तुम्हारा सिर कटवा कर तुम्हारी लाश रोम के चौरस्ते पर लटकार दी जाएगी कुछ बात हो गई थी वजीर से और राजा नाराज हो गया खाने को जाने को था व्रजीर तरफ खबर मिली उसने अपने कुछ मित्रों को आमंत्रित किया था बैठे हैं। उसके मित्र तो एकदम उदास हो गए ये खबर इतनी अनहोनी इतनी खतरनाक इतनी बड़ी दुर्घटना होने की इतने बड़े दुर्भाग्य की उसके मित्रों की आंखों में आंसू आ गए लेकिन उसने कहा कि चलो अभी सांझ को बहुत देर और जो भोजन सामने लग गया है उसे छोड़ना ना समझिए अभी हम भोजन करें और सारे मित्र तो उदास थे लेकिन वो उसी भांति भोजन कर रहा था वजीर जैसे रोज करता उसके मित्रों हमें बड़ी हैरानी सांझ मृत्यु होने को है और आप अभी भी जिय हैं अभी भी भोजन कर रहे उस वजीर ने कहा मौत एक दफ्तर आती है लेकिन जो आदमी पहले से ही भयभीत होता है उसे कई बार मरना पड़ता तो मैं अभी से नहीं मरना चाहता सांस को इकट्ठा मर जाएंगे अभी जब तक जिंदा हो तब तक जिंदा हो और जो क्षण मेरे हाथ में है उन्हें मैं जीव भोजन के बाद वो सोने चला गया उसके मित्र तो हैरान थे भोजना के सो गया जिससे रोज सोता था सोने के बाद उठा और उसने कुछ संगीतज्ञों को आमंत्रित कर रखा था उस दिन के लिए वो आए थे और उनके गीत सुनने बैठ गया राजा को यह खबर मिली कि वो भोजन कर रहा रहा है, है सो और रहा है, है, और है। और और उदास नहीं और नहीं की समाप्त हुई भी जी सूरज रहा, सांझ करीब आ रही राजा उसे देखने आया वो देख के हैरान हुआ वो बैठा हुआ संगीत सुन रहा था और संगीत की तारीफ कर था रा उस राजा ने कहा तुम पागल हो सूरज ढलने उसने कहा कर, साझ करीब आ मैं है खोने को राजी नहीं हूं जो मेरे हाथ में उसे मैं जीऊंगा राजा ने कहा तुम्हारी फांसी की सजा मैंने समाप्त कर दी क्योंकि जो आदमी मौत से डरता नहीं हो उसे मारने से कोई फायदा नहीं और जो आदमी आखिरी क्षण तक जीने में समर्थ है उसकी मृत्यु से कोई मतलब नहीं होता उससे कोई मतलब नहीं होता उससे कोई प्रयोजन नहीं उसको होता एक क्षण जो हमारे हाथ में है आगे के क्षण का कोई पक्का नहीं है जो क्षण हमारे हाथ में उसे जीना उसमें जागना ये मैंने कहा लेकिन कल शब्द का प्रयोग दो जगह किया है मुसीबत हो गई हो जानी बिल्कुल स्वाभाविक है इसमें कोई कसूर नहीं शब्दों के साथ हमेशा से मुसीबत हुई है इसलिए तो कुछ लोग गीता को पकड़ के बैठे हुए हैं कुछ लोग बाइबल को और कुछ लोग बुद्ध को कुछ लोग महावीर को एक ही बात एक ही सत्य लेकिन इशारे अलग अलग हैं और जिन लोगों ने इशारे पकड़ लिए वो एक दूसरे के हत्यारे हो गए उनको ये पता ही नहीं है कि जो बुद्ध कहते हैं वही महावीर वही क्राइस्ट लेकिन क्राइस्ट के शब्द को पकड़ने वाला बुद्ध की हत्या कर सकता है बुद्ध के शब्द को मानने और हिंदू के शब्द को पकड़ने वाला मुसलमान के शब्द के विरोध में खड़ा हो सकता है और ये पता नहीं कि जो इशारे हैं वे एक ही चांद की तरफ है उंगलियां हजार होंगी अलग अलग रंगों की होंगी लेकिन जिस तरफ इशारा है वो एक तरफ इशारा है लेकिन इशारों को पकड़ लेने वाले लोग हमेशा से खतरा सिद्ध करते रहे मुझे भी सौभागता निरंतर ये ख्याल होता है कि शब्द पकड़ लिए न जाएं। हमारा मन शब्दों को पकड़ता है मैं आपसे निवेदन करता हूँ शब्दों को पकड़ने की कोई जरूरत नहीं जितने जल्दी हो सके शब्द को हटाना हो उसके भीतर जो अर्थ हो उसकी तरफ आंख उठाए कहीं हो जाए नहीं सब आंखों पर बैठ जाए फिर अर्थ देखना मुश्किल हो जाए शब्दों के संबंध में और भी कुछ शंकाए हैं, उनकी मैं चर्चा नहीं कर शब्द के बाबत मुझे जो करना है वो ये है कि जो शब्द को पकड़ता है वो ना समझ शब्द का उपयोग करें शब्द साधन है इशारा है लेकिन शब्द सत्य नहीं है और जब कोई बहुत जोर से शब्द को पकड़ लेता है उसके सारे प्राण निकल जाते हैं उसके सारे अर्थ निकल जाते हैं मुर्दा शब्द हाथ में रह जाता है और वो मुर्दा शब्द हमें लड़ाता है और परेशान करता, करता है ये बार बार कुछ प्रश्न पूछे हैं कि आप जो कहते हैं क्या यही गीता में लिखा हुआ है क्या आप जो कहते हैं यही बाइबल में लिखा हुआ है आप जो कहते हैं यही कृष्ण कहते हैं यही बुद्ध कहते हैं इस बात को तोलने की जरूरत क्या है इस बात को कंपेयर करने की जरूरत क्या है क्या आपको पक्का पता है कि कृष्ण क्या कहते हैं क्या आपको पता है इस बात का कि क्राइस्ट क्या कहते हैं क्या आपको पक्का भरोसा है कि यहां जो मैं कह रहा हूं वही आप समझ रहे होंगे क्या आपको इस बात का विश्वास आता है कि मैं जो कह रहा हूं जितने लोग यहां मौजूद हैं वो एक साथ ही समझ रहे होंगे या अलग अलग समझ रहे होंगे कृष्ण की गीता पर एक हजार टीकाए क्या कृष्ण के एक हजार अर्थ रहे होंगे एक हजार अर्थ अगर रहे होंगे तो दिमाग उनका खराब रहा हो कृष्ण का तो एक ही रहा होगा लेकिन हर पढ़ने वाला अपना अर्थ निकाल लेता और है कि और कृष्ण के ऊपर और मेरे ऊपर कि तुम्हारा अर्थ है और फिर दोनों के बीच कंपेयर करता है कि क्या दोनों एक हैं या अलग हैं या क्या आप कृपा करें कृष्ण पर कृपा करें क्राइस्ट पर कृपा करें उनको क्षमा कर दो उनको ज्यादा परेशान ना करें क्योंकि वो जिंदा हो तो आपसे बचने की भी कोशिश करें वो अब नहीं है आपसे बच भी नहीं सकते आप उनको बहुत परेशान कर सकते आप इसकी फिक्र छोड़ दें कि कृष्ण क्या कहते हैं आपको पता नहीं चल सकता कृष्ण क्या कहते हैं इसे जानने के लिए कृष्ण जैसी ही चेतना चाहिए वैसी ही कॉन्शियसनेस चाहिए क्राइस्ट क्या कहते हैं इसे जानने के लिए वैसी ही कॉन्सियसनेस चाहिए उसके पहले आप नहीं जान सकते कि वो क्या कहते हैं इसलिए इस निर्णय में विवाद कौन क्या करता है इस जिसमें उन्होंने ये बातें कही छोटे फिक्र उन्होंने क्या कहा इसकी फिक्र करें कि कब कहा किस स्टेट ऑफ माइंड में कहा और क्या वो स्टेट ऑफ माइंड मुझे भी उपलब्ध हो सकती और अगर आपको वो स्टेट ऑफ माइंड मिल जाए जिसकी मैं तीन दिन से चर्चा कर रहा हूं वो होश वो जागरण मिल जाए तो ही आप समझ पाएंगे कि उन्होंने क्या कहा उसके पहले कोई भी कुछ नहीं समझ सकता। अगर उसके पहले हम समझ लेते तो सारी दुनिया के धर्मों के झगड़े कभी के समाप्त में हो गए होते दुनिया के धर्मों के बीच झगड़ों की क्या जरूरत थी लेकिन झगड़े हैं रोज बढ़ते जाते हैं आदमी एक दूसरे से टूटता जाता है आदमी आदमी का दुश्मन होता है जाता है और धर्मों के नाम पर जिनकी शिक्षा है प्रेम की धर्मों के नाम पर जिनकी शिक्षा है परमात्मा की धर्मों के नाम पर जो सारे जीवन को जोड़ देना चाहते हैं क्या वजह शब्दों को हमने बहुत जोर दे दिया और चेतना की स्थिति की कोई फिक्र नहीं की चेतना की स्थिति का सवाल है इसलिए ना गीता का सवाल है ना बाइबल का आपकी बड़ी कृपा होगी अगर इन किताबों को आप आराम से विश्राम करने दें इनको परेशान ना करें बजाय इसके इनकी कि इनकी परेशानी में पड़े उस तलाश में लगे क्राइस्ट के भीतर कौन सी चीज जाग गई कौन सी चीज पैदा हो गई जो क्राइस्ट के मन में संभव हो, सका, आप के मन में भी संभव हो सकता है क्योंकि भीतर भीतर भीतर भीतर भी वही भीतर भीतर भी वही वही बीज है है जो जो उनके उनके था था आदमी लेकिन आप एक सोए हुए आदमी और दूसरा एक जागा हुआ आदमी एक आदमी नींद में सो रहा हो और जागे हुए आदमी क्या विचार कर रहे हैं इसको समझने की कोशिश करे अपने क्या-क्या क्या-क्या क्या-क्या सुनाई पड़ेगा, वो वो अर्थ अर्थ ले लेगा, उपद्रव करेगा, अच्छा होगा, जागते हुए लोगों की अर्थ की बातचीत का निकालने कोशिश ना करे खुद जाग जाए इसकी बिल्कुल फिक्र ना करें, कि मैं जो कह रहा हूँ वो किससे मेल खाता है और किससे मेल नहीं खाता एक मित्र ने चिंता व्यक्त की है कि किसी मेरी किताब पर किन्हीं मित्रों ने छाप दिया है कि मैं आत्मज्ञानी हूं आत्मद्रष्ट हूं एक मित्र ने लिखा है हमें तो शक होता है कि आप आत्मज्ञानी है आत्मद्रष्ट है जिन्होंने लिखा है वो और जिनको शक हुआ है एक ही कोटि के लोग होंगे दोनों में कोई फर्क नहीं क्योंकि किसको कैसे पता चल गया कि मैं आत्मद्रष्ट हूं और किसी को कैसे शक हो गया कि मैं आत्मद्रष्टा नहीं हूं बड़े मजे की बात यह है कि मेरे बाबत चिंता करने की जरूरत ही क्या है मैं आत्मद्रष्टा हूं यह चिंता करने की भी कोई जरूरत नहीं इस बात को सिद्ध करने के लिए प्रयास करने की भी कोई जरूरत नह नहीं इस पे शक करने की भी कोई जरूरत नहीं दोनों बातें फ्रिजूल है असल में मेरे बाबत चिंता करना फ्रिजूल है सोया हुआ आदमी दूसरों के बाबत चिंता करता है जागा हुआ आदमी अपने बाबत ये सोया हुआ आदमी के सब लक्षण, जब वो विचार भी करता है तो दूसरों के बाबत और दूसरों के संबंध में क्यों विचार करता है अपने से बचना चाहता है कहीं अपने बाबत विचारना करना पड़े इससे बचने की तरकीब एक रास्ता दूसरों के बाबत सोचने लगो कि कौन कैसा है कौन क्या है मैं कौन हूं मैं कहा आता आपके बीच में मैं अगर निपट अज्ञानी हूं तो कहा आपको तकलीफ होने की जरूरत है मैं किस जगह आपके बीच में आता हूं मेरे संबंध सोचने की आवश्यकता क्या है बड़ी कृपा होगी अपने संबंध में सोचें, बड़ी कृपा होगी अपने संबंध में संदेह करें बड़ी कृपा होगी अपने संबंध में चिंतन करें क्योंकि जो अपने संबंध में सोचेगा उसका सोच विचार उसे बताया बताएगा कि वो बिल्कुल मशीन की भांति जीरा है उसका विचारों से बताया गया कि वो सोया हुआ है। उसका विचार उसे कि वो कि से नहीं है और ये इस विचार से इस स्थिति को बदलने का एक उपक्रम पैदा हो जाएगा एक क्रांति उसके भीतर पैदा हो जाएगी लेकिन मेरे संबंध में निर्णय करने से क्या होगा मेरे पास लोग आते हैं वो पूछते हैं कि क्राइस्ट को ज्ञान मिला था या नहीं महावीर सर्वज्ञ थे या नहीं रामकृष्ण परमहंस परमहंस थे या नहीं निर्बड़ा है राम आपने किस भांति और कब ये ठेका ले लिया है इन सारे लोगों का विचार करने का और किसने आपको ये ठेका दिया है और आप कैसे निर्णायक बन सकेंगे जिन्हें अपना कोई होश भी नहीं वे भी क्राइस्ट और कृष्ण का निर्णायक बनने की हिम्मत करते हैं, वो निर्णय करेंगे इसी पागल किए जिन लोगों ने क्राइस्ट को सुरी लगाई उनको शक हो गया कि आदमी को ज्ञान हुआ है कि नहीं फांसी पलटका दिया निर्णायक बन गए लोग और निर्णय लेने में हम इतनी जल्दी करते हैं दूसरे के बाबत निर्णय लेने अपने बाबत निर्णय तो हम कभी लेते ही नहीं जल्दी का कोई सवाल ही नहीं पूरी जिंदगी बीत जाती है कोई अपने बाबत निर्णय नहीं लेता कि मैं क्या हूँ और कहा हूँ लेकिन दूसरे के संबंध में एक क्षण नहीं खोते हम और भी एक मजा है अगर मैं आपसे कहूँ कि फला आदमी बहुत अच्छा है तो आप पच्चीस दलीलें करेंगे मुझसे कि नहीं मुझे तो शर्क है क्योंकि उस पर एक बार चला और मुझे तो शर्क है वो पड़ोसी की स्त्री से बात करता हुआ देखा गया और मुझे तो शक है तो उसने नया मकान बनाया ब्लैक तो जरूर लगाया होगा लेकिन अगर मैं हैरानी की बात अगर किसी की बुराई हम करें तो हम कभी शक नहीं करते लेकिन हम किसी के बावजूद बताए उसकी कोई भदलाई की चर्चा करें हम फॉरन शक करते क्यों ये ऐसा क्यों होता है किसी की निंदा पर आपने कभी शक किया किसी ने किसी की बुराई बताई तो आपने खोजबीन की है कि ये कहां तक सच नहीं आपने बड़े सरल मन से विश्वास कर लिया कि बिल्कुल ठीक ठहरा क्यों असल में हम जब भी किसी के बारे में सुनते हैं कि वह आदमी गलत है तो हमें दो फायदे होते एक फायदा तो ये कि हमें खुद गलत होने की छूट मिल जाती कि जब सभी लोग गलत है तो खुद गलत होने में क्या अड़चन इसलिए हम बिल्कुल चुपचाप मान लेते हैं कि कि दूसरे में बात जो गलत बात बात वो ठीक ठीक होगी होगी कोई के भी हम मान लेते हैं कि हमें सुविधा मिल जाती है गलत होने की फिर हमें बेचनी नहीं रह जाती जब सभी लोग गलत हैं तो खुद के गलत होने में कोई बेचने कोई परेशानी नहीं रह जाती दूसरी बात दूसरे को गलत जानकर हमें खुद को बड़ा रस आता है कि हम हम तो इन सब से बेहतर हैं एक की तरफ लेकिन अगर कोई किसी की प्रशंसा करता हो तो हमें अड़चन होती है क्योंकि किसी दूसरे का बेहतर होना हमारे अहंकार को चोट लगती है तो हम पच्चीस छानबीन करते हैं खोजबीन करते और जिंदगी इतनी अद्भुत है कि क्राइस्ट और कृष्ण को जानना तो दूर आपके पड़ोस में जो आदमी रहता है उसको जानना भी आसान नहीं है क्योंकि वो आदमी आपसे बहुत दूर है है खुद को जान कठिन जो आप, आप अपने बिल्कुल निकट जिंदगी इतनी जिंदगी इतनी रहस्यपूर्ण है कि जो आदमी समझदार है वो कभी किसी दूसरे के बारे में कोई निर्णय नहीं लेता एक रात एक घटना घटी एक शादी में और सौ उस नगर के सारे प्रतिष्ठित लोग इकट्ठे थे और एक और एक एक मित्र आया उसने अपनी जेब से सिक्का निकाला जो तीन 3000 वर्ष पुराना इजिप्ट का सिक्का था और उसने कहा कि इस तरह के दो ही सिक्के हैं दुनिया में एक ये और एक और किसी आदमी के पास इस सिक्के को मैंने बीस हजार रुपए खर्च करके खरीदा है तीन हजार वर्ष पुराना सिक्का है बस ऐसे दो ही सिक्के हैं इतने पुराने तो मैंने सोचा कि आप शायद के खुश होंगे इसलिए मैं ले आया। कोई 200 लोग थे घेर लिया लोग पूछने लगे बीस हजार में खरीदा है ऐसी इसमें क्या खूबी है कितना पुराना है किस राजा के वक्त का है किस संघ का है सारी बातें होने लगी आधा घंटे बाद उसने फिकर की कि वो सिक्का कहाँ है सिक्का मिलना मुश्किल हो जिससे भी पूछा गया उसने कहा मैंने देखा तो जरूर मैंने किसी और को दे दिया था वो सिक्का भीड़ में भटक खो गया और मिलना कठिन हो गया अब परेशानी खड़ी हो गई शादी का काम तो स्थगित हो गया अब सिक्कों को खोजना जरूरी हो गया लोगों ने सलाह दी कि सारे लोग अपनी जेबों की तलाशी दे रहे हैं तो और कोई रास्ता नहीं सभी लोग राजी हो गए कि हमारी जेब में देख ली जाए हमने तो लिया नहीं लेकिन एक आदमी ने इनकार कर दिया उसने कहा कि मैं चोर नहीं ये मैं कह देता हुई मैंने सिक्का नहीं लिया ये मैं बता देता हूं मैं यहां शादी में सम्मिलित होने आया हूं अपनी जेबों की तलाशी देने नहीं मैंने आपसे कहा भी नहीं था कि सिक्का देख तो मैं चोर नहीं हुई मैं कह देता हूं लेकिन मेरी जेब में हाथ डालने की कोई कोशिश ना करे अगर आप वहां मौजूद होते तो क्या करते हैं? क्या सोचते? जो लोग मौजूद होते थे वहां उन्होंने भी यही सोचा कि इस में जरूर कोई सिक्का अगर गड़बड़ाया है तो इतनी जिद की क्या बात है कि मैं अपनी जेब नहीं दिखाऊंगा? आखिर लोगों ने तय किया कि जबरदस्ती करनी पड़ेगी तो उस आदमी ने अपनी जेब से पिस्तौल निकाल लिया और उसने कहा कि क्षमा करिए जबरदस्ती का परिणाम खतरनाक हो सकता है अब बात बहुत बिगड़ गई सिवाय इसके कि पुलिस को खबर की जाए कोई मार भी ना रहा। पुलिस को फोन करके कर खबर की गई दरवाजे मकान के बंद कर ताकि कोई निकल ना सके और सबसे कहा गया कि जो वहीं रहे। पुलिस आने को ही थी एक नौकर ने मेज पर से कोई बर्तन उठाया और हैरानी हुई वो सिक्का उस बर्तन के नीचे रखा हुआ वो सिक्का मिल गया तो सारे लोगों ने उस सज्जन को कहा कि तुम कैसे पागल हो जब तुमने सिक्का नहीं लिया था तो इनकार करने और पिस्तौल निकालने की क्या जरूरत थी उसने अपने खीसे डाला और दूसरा के दिखा दूंगा अपना सिक्का लेकिन उन्होंने पहले दिखा दिया तो फिर मैंने सोचा कोई मतलब नहीं है मैं चोर रह गया लेकिन पांच मिनट पहले कौन मेरा विश्वास कर सकता था कि मैं सिक्के का मालिक में हूँ मैं चोर था पांच मिनट पहले कौन विश्वास कर सकता था कि मैं इसका मालिक हूं आप में से कोई विश्वास कर सकता था पांच मिनट पहले आप में से कोई पांच मिनट पहले संदेह करने से बच सकता था कि यह आदमी चोर है अगर ऐसा कोई आदमी आपके भीतर हो तो वो समझ ले कि वो जागा हुआ आदमी है सोया हुआ आदमी नहीं लेकिन नहीं हम सभी शक कर जाते कि आदमी चोर है और अगर सिक्का उसके खींचे से मिल जाता तो, तो बात पक्की हो जाती कि आदमी चोर खींचल कोई दुनिया में मानने को होता कि सिक्का सिक्का इसका लेकिन वो उसका था जिंदगी इतनी ही मिस्टीरियस जिंदगी इतनी ही रहस्यपूर्ण है इसलिए जो जानते हैं वो निर्णय नहीं लेते सामान्य आदमी के बाबत भी निर्णय लेना आधार कृत्य है पाप है किसी और के बाबत निर्णय लेने का तो कोई अर्थ कोई प्रयोजन नहीं फिक्र छोड़ रामकृष्ण की अरविंद की रमन की किसको क्या हुआ किसको नहीं हुआ कृपा करें मुझ पर विदाया करें और मेरी भी फिक्र छोड़ दे आपका कोई संबंध नहीं है कोई वास्ता नहीं क्यों ये जानना चाहते हैं? शायद एक कारण जो हम जानना चाहते हैं इस तरह की बात कि आपको आत्म ज्ञान हुआ या नहीं आपको ईश्वर की उपलब्धि हुई या नहीं इस तरह के प्रश्न है आपको आत्म साक्षात्कार हुआ कि नहीं आपको अभी सत्य मिल गया है कि क्यों जानना चाहते हैं शायद इसलिए कि अगर मैं कह दूं कि हाँ मुझे सत्य मिल गया है मैंने ईश्वर को पा लिया तो शायद आप मेरे पैर पढ़ने लगे और मुझसे कान भगवान के लिए प्रार्थना करने लगे कि आप हमारा कान भी फ्रुप हमको भी सत्य मिलने की राय बता दे और भगवान आपको मिल गया तो थोड़ा बहुत छटांक आदि छठा हमको भी देने की कृपा करें किस लिए क्यों ये चिंता है क्यों ये विचार ना आपको कहू सत्य कोई किसी को दे नहीं सकता और परमात्मा किसी को मिला हो ना मिला हो आपको देने में समर्थ है सत्य की और परमात्मा की खोज अत्यंत निजी और वैयक्तिक है इसलिए इसकी चिंता ही छोड़ दें कि, कि किसको मिला और किसको नहीं मिला एक बात जान लें कि आपको मिला है या नहीं मिला है ये सोच लें मुझे मिला है या नहीं ये मैं सोच लू ना मिला हो तो खोज पे निकल जाऊं मिल गया हो तो बात समाप्त हो गई लेकिन किसी दूसरे के विचार से कोई अर्थ नहीं कोई प्रयोजन नहीं हम ये विचार इसीलिए करते रहे आज तक के हमको ये ख्याल है कि किसी दूसरे से हमको मिल सकेगा किसी दूसरे से कभी किसी को नहीं मिलता और इस जमीन पर करोड़ों लोगों को नहीं मिल सका उसका एक कारण ये है कि अधिकतम लोग ये सोच रहे हैं कि कोई हमें दे देगा हम किसी के पैर पढ़ेंगे और किसी को आदर देंगे और किसी को गुरु मान लेंगे तो वो हमको दे दे सत्य ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि दी जा सके सत्य अनुभव है और परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है कि मैं आपको ले जाऊं और दिखा दूं कि देखिए ये परमात्मा बैठे हुए परमात्मा एक अनुभूति है जो आपके प्राणों के प्राण में उद्धत होगी वो कहीं आपके बाहर नहीं है कि कोई बता सके कि ये है जाओ और इसे ले लो अगर ऐसा होता तो हमने अब तक जरूर दुकानें खोल दी होती है जहाँ परमात्मा को बेचते ऐसे कुछ समझदार लोगों ने खोल दी हैं मंदिर है मस्जिद है, है पोप है पादरी है वो क्या कर रहे हैं वो दुकानें खोले हुए बैठे जरूर उनसे आप पूछे तो वो आपके पूछने के पहले खुद ही बताते हैं कि हाँ मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ जमीन पर मैं पैगम्बर हूँ मैं ईश्वर का पुत्र हूँ मैं तीर्थंकर हूँ मैं ही ईश्वर का अधिकारी जमीन पर वो आपको पूछने दे पा आपको बता देते और उनके इस बताने से ही उनका सारा शोषण चलता है या तो वे लोग इस बात की घोषणा करते हैं कि हाँ मुझे मिल रहा है आओ। जो आपका किसी बात शोषण करना चाहते हैं, या वे लोग इस तरह की घोषणा करते हैं जिनके दिमाग खराब हो जाते हैं जो पागल हो जाते हैं खलीफा ने खली एक आदमी को पकड़वाया जो सड़कों पर यह घोषणा कर रहा था कि मैं पैगंबर हूं और मोहम्मद के बाद मुझे लोगों ने भेजा है कि मैं जाऊं और दुनिया का सुधार कर दुनिया का सुधार का ख्याल जिनको पैदा होता है उनके दिमाग में जरूर कुछ खराबी होती क्योंकि आदमी अपना सुधार कर ले ये काफी है बहुत काफी है। और अगर उसका सुधार तो उस हो जाए तो उससे सुगंध फैलनी शुरू होगी वो जरूर दूसरों को सहयोगी हो होगी लेकिन दूसरे के सुधार का ख्याल अहंकार से शर्दा कुछ भी नहीं उस आदमी ने घोषणा कर दी शब्द पर की मैं पैगम्बर हूँ अब मुसलमान ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई कहा कि मैं न पैगम्बर और न हिंदू ये बर्दाश्त कर सकते कि कोई कहा कि मैं अवतार हूं न जैन ये बर्दाश्त कर सकते है की मैं आ गया पच्चीस न तीर्थंकर कोई ये बर्दाश्त नहीं कर सकता क्यों क्योंकि मुर्दा तीर्थंकर और पैगम्बर बहुत अच्छे होते हैं वो कोई गड़बड़ नहीं करते कोई क्रांति नहीं करते कोई परेशानी नहीं करते जिंदा पैगम्बर और तीर्थंकर बहुत खतरनाक भी हो सकते पहला खतरा तो यह होता है पुराने तो कि पुराने तीर्थंकरों को को पैगंबरों किफेक्ट परमात्मा भेज चुका अपना अंतिम आदमी बार बार भेजने की जरूरत क्या परमात्मा को भूल चुक थोड़ी करता है कि फिर आदमी भेजे कर सुधार कराओ उसने अपनी फाइनल किताब भेज दी भेज दी कि मेरी आखिरी किताब है है अब इसके अब इसके अनुसार कोई पैगंबरों के आने की जरूरत नहीं कल तक विचार कर लो उसे खाने में बंद करवा दिया दूसरे दिन सुबह गया और में बंधे हुए खंबे से उस पैगंबर से उसने कहा मित्र कुछ समझ आई छोड़ो ये ख्याल नहीं तो हत्या के समाला कोई रास्ता नहीं है गर्दन कटवा दी जाएगी मुफ्त मर जाओगे सोच लो एक दफा कह दो ये मुझसे गलती हो गई कि मैंने कहा मैं वो ने कि मत करो तुम मुझे फांसी लगा दोगे पैगम्बरों को हमेशा फांसी लगती रही है कोई नहीं खबर है ये तो सबूत होगा मेरा कि मैं पैगम्बर था कि मुझे तो मुझे तो मुझे मुझ तो मुसीबतें आई मुसीबतें आती रही है पैगम्बरों पर ये कोई नई बात नहीं मोहम्मद सताया गए गए सब प्रगंबर तो तो के बंदों के भीतर से एक आदमी चिल्लाया बिल्कुल गलत कह रहा है इसकी बात मत मानना मैंने मोहम्मद के बाद किसी को पैगंबर बना के भेजा ही नहीं वो आदमी एक महीने पहले पकड़ा गया उस आदमी को यह ख्याल था मैं स्वयं परमात्मा हूं पैगम्बर मैगम्बर नहीं स्वयं परमात्मा उसने कहा यार आदमी बिल्कुल गलत कह रहा है मोहम्मद के बाद चौदह सौ साल होकर मैंने किसी को भेजा ही नहीं और भेजूंगा क्यों मोहम्मद ने सब ठीक काम किया है ये लोग इस तरह की घोषणाएं करने वाले लोग विक्षित थे जिसको परमात्मा का अनुभव होगा उसे सबके भीतर परमात्मा दिखाई पड़ने लगे उसे ऐसा नहीं दिखाई पड़ेगा कि मैं परमात्मा हूं क्योंकि यह ख्याल कि मैं परमात्मा हूं किस बात पर खड़ा है इस बात पर कि तुम परमात्मा नहीं हो अगर सभी कुछ परमात्मा है तो मैं कहा रह जाता हूं मैं कहा ठहरता हूं यह घोषणाएं तो मुझे आत्मज्ञान हो गया यह घोषणा की मुझे ज्ञान उपलब्ध हो गया ना समझे की घोषणाएं है क्योंकि जो आदमी जितना गहरा जाएगा वो पाएगा जीवन इतना रहस्यपूर्ण है कि उसे जाना ही नहीं जा सकता जो आदमी पूरी गहराई में स्वयं में प्रविष्ट होगा वो पाएगा कि जानना न समझी के सिवाय और कुछ भी नहीं है जीवन का रहस्य अत्यंत अगम है सत्य का कोई और छोर नहीं है परमात्मा की कोई सीमा नहीं है कि मैं उसे जान सकू मैं केवल उसमें मिट सकता हूं और उसके साथ एक हो सकता हूं लेकिन जान नहीं सकता जानने का भ्रम अज्ञान के सिवाय और कुछ भी नहीं है एक भूमि सागर में गिर जाती है तो सागर हो जाती है लेकिन सागर को जान थोड़ी लेती सागर हो जाती है एक व्यक्ति जब अपने अहंकार से मुक्त हो जाता है तो परमात्मा के साथ एक हो जाता है परमात्मा को जान का क्या मतलब जान तो हम उसे सकते हैं हमसे दूर हो और अलग हो वो तो हमारे प्राणों का प्राण है और जान हम उसे सकते हैं कि इसकी सीमा हो जान हम उसे सकते हैं जो छुद्र हो जान हम उसे सकते हैं जो हमसे छोटा हो हमारी बुद्धि जिससे बड़ी हो उसको हम जान सकते हैं परमात्मा को जानने की घोषणा ना समझिए और कागल पादल, कागलपन के सिवा हम कुछ भी नहीं जो व्यक्ति जैसे जैसे जाता है और भीतर जाता है वो पाता है कि जीवन तो है अनोन अनोन ही नहीं अज्ञात ही नहीं अनोएल अज्ञे और वो जानता है कि जीवन है अज्ञे और सत्य है अज्ञे और मैं हूं ना कुछ नहीं ना कुछ सुन कौन जाने मिट जाता है और मिलने में हो जाता है एक किसी जीवन के केंद्र के साथ लेकिन तब वो घोषणा करने चिल्लाने आता नहीं कि मैंने जान लिया रामकृष्ण कहा करते थे एक बार समुद्र के किनारे मेरा भरा उसमें आदमी भी गए देखने और कुछ नमक के पुतले और पुतलियां भी गए सच तो यह है कि मेलों में आदमी तो दी जाते पुतले शायद ही ज़्यादा जाते हैं तो नदी के किनारे समुद्र के किनारे खड़े होकर विचार करने लगे कि कितना गहरा है ये समुद्र एक नमक के पुतले ने कहा तुम ठहरो मैं जाता हूँ और भी था का पता लगाता कर हूं वो नमक का पुतला उसी तरह का आदमी रहा होगा जिस तरह आदमियों में नेता होते हैं आगे चलने वाले लोग वो एक लीडर एक नेता रहा होगा पुतलियों का वो खून पड़ा लेकिन मेला वो गया गए और गया और वो पुतला वापस नहीं लौटा बाकी थक गए और लौट गए वो पुतला वापस नहीं आया बताने की कि समुद्र कितना गहरा नमक का पुतला था समुद्र में गया तो खो गया नमक पिघल गया और समुद्र के साथ एक हो गया कौन लौटे और कहे कि मैंने जान ली समुद्र की गहराई ये है गहराई जो लोग परमात्मा को खोजने जाते वे परमात्मा को तो नहीं पाते खुद को जरूर खो देते और वो जो खो देना है वही परमात्मा का पाल लेना है लेकिन तब घोषणा करने वाला कोई अहंकार नहीं रह जाता कि मैंने पा लिया लेकिन हम इसकी तलाश करते हैं कि कोई कहे दावे के साथ की मैंने पाली है हम इतने कमजोर लोग कि जब कोई जोर से टेबल ठोक के कहता है कि मैंने पा लिया तो हमारी हिम्मत नहीं पड़ती हम सोचते हैं इतने जोर से कहता तो जरूर पा लिया होगा इसलिए जिसको पा लेने की घोषणा करनी हो उसे धीरे दिर धीरे नहीं करनी पड़ती बहुत जोर से करनी पड़ती और जब हमें लगता है कि आदमी इतने जोर से कह रहा है इसने जरूर पा लिया होगा तो हम उसके पैर पकड़ते हैं सोचते हैं शायद हमको भी दिलवा दे भगवान से दोस्त है इसका जैसा मिनिस्टरों से किसी का दोस्ताना होता है कुछ ना कुछ रास्ता बना देगा कुछ रुष्बत की जरूरत होगी तो हम करेंगे इंजाम भगवान की स्तुति करेंगे प्रार्थना करेंगे पावन, महान हो हम छोटे हैं, दया करो कृपा करो और इसकी बीच में दलाली होगी ये बीच में रहेगा कुछ इंसान हो जाएगा कुछ करवा देगा सारी गुरुडम हमारे इसी पागलपन पर खड़ी हुई है सारे गुरुओं का धंधा हमारे इसी पागलपन पर खड़ा हुआ है मैं आपका गुरु नहीं हूँ इसलिए मुझे ये दावा करने की कोई जरूरत नहीं है कि मैंने आत्मा को पा लिया या ज्ञान को पा लिया और न मैं आपका गुरु होना चाहता हूँ इसलिए आप बिल्कुल फिक्र छोड़ दें कि मैंने पाया कि नहीं पाया इसकी कोई भी खोज की जरूरत नहीं है खोजे इस बात को कि आप कहाँ खड़े हैं आप कहा हैं किस चित्त की दशा में है और उसे तोड़े और उसका प्रयास करें नींद की स्थिति में हम हैं। और है और नींद टूटनी जरूरी है बेहोश हमें होश आना जरूरी है उस संबंध में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं कैसे यह होश आ जाए कल मैंने संबंध में कुछ बातें आपसे कही है शायद वो पूरी तरह स्पष्ट हुई हो तो दो बातें और अंत में आपसे कहूंगा मैंने कहा जागर चित्त जीवन के प्रतिपल बाहर और भीतर सब तरफ होश से भरा हुआ चित्र चाहिए कैसे हम होश से भरे शुरुआत करें तो समझ में आएगा एक आदमी से हम कहें कि तैरना सीखना है वो कहे कि तैरना मुझे सीखना और हम उसे बताएं कि पानी में उतरना पड़ेगा तो वो कहेगा पहले मुझे ये बता दें कि तैरना है क्या फिर मैं पानी में उतरू क्योंकि बिना तैरे पानी में मैं उतरूंगा खतरनाक है पहले मैं तैरना सीख लूँ फिर मैं पानी में उतरूंगा अगर कोई ये तय कर ले की पहले मैं तैरना सीखूंगा फिर पानी में उतरूंगा तो वो कभी तैरना नहीं सीख सकेगा तैरना सीखने के लिए पहली जरूरत है कि पानी में उतरे जरूरी नहीं है कि समुद्र में उतर जाए एकदम उथले पानी में ही उतरे लेकिन पानी में उतरे जागरूकता क्या है इससे बिना जागरूकता के प्रयोग किए ठीक ठीक नहीं जाना जा सकता थोड़ा उतरना पड़ेगा मैं कितना ही कहू उससे कुछ भी नहीं जाना जा सकता लेकिन आप थोड़े से प्रयोग करेंगे तो जरूर आप कुछ जान सकेंगे पहली बात जीवन के सामान्य व्यवहार में जो भी कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं सवाल नहीं है कि माला फेर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं उसे सोए सोए ना करें उसे बेहोश बेहोश ना करें उसे सच्चे जागते हुए देखते हुए अत्यंत सावधानी पूर्वक अटेंटिवली स्मृति पूर्वक कि मैं ये कर रहा हूं ये हो रहा है उसे इस भांति करें जैसे ही इसके प्रयोग करेंगे छोटे छोटे प्रयोग कोई हिमालय पर तो जाना नहीं है रास्ते पर बंबई की चलते हैं तो पूर्वक चलें इस बात का ध्यान रखते चलें कि मैं चल रहा हूं इस बात का बोध रखते चलें कि मुझे ख्याल है चलने का या नहीं या कि मैं चला जा रहा हूं और मुझे पता ही नहीं कि मैं चल रहा हूं इसका बोध कि मैं चल रहा हूं मेरा पैर उठ रहा है मैं आगे बढ़ रहा हूं इसका एक भीतरी बोध इसका एक स्मरण इसका एक ख्याल, इसकी एक रिमेम्बरिंग भोजन कर रहे हैं तो इसका एक बोध कि मैं भोजन कर रहा हूं कपड़े पहन रहे हैं तो इसका एक बोध कि मैं कपड़े पहन रहा हूं शब्द नहीं देना है इसको कि आप कपड़े पहनते वक्त है, कहते हैं अपने मन में कि मैं कपड़े पहन रहा हूं मैं कपड़े पहन रहा हूं ये सवाल नहीं है इस इस फीलिंग इस भाव की इस अनुभूति की, की मैं खाना खा रहा हूं स्नान कर रहा हूं इसका बोध ये मुझे भूल न जाए ये मेरी स्मृति में हो ये मेरे ख्याल में हो एक छोटी सी कहानी से समझ में आ सकते शायद एक राजकुमार भिक्षु हो गया उसने बुद्ध से दीक्षा ले ली दीक्षा के दूसरे ही दिन वो नगर में भिक्षा निकला उससे कहा कि तू सदा राजकुमार रहा है एक परिवार में कह रखना है तू वहां चला जाना और वहां भोजन कर आना मेरी एक श्राविका है एक महिला है जिसका मेरे प्रति आदर और प्रेम उससे मैंने कह रखा है तू वहा जाना वो भिक्षु वहां गया वो भोजन करने बैठा भोजन करने जैसे बैठा बड़े आश्चर्य की बात है रास्ते में उसने सोचा था कि आज तो मैं भिखारी हो गया पता नहीं क्या भोजन मिलेगा उसे जो भोजन प्रीत है उनकी याद आई थी जैसी भोजन करने बैठा देखा थाली में वही भोजन है जो उसे प्रीतिकर थे बहुत हैरान हो गया सोचा शायद संयोग है इंसिडेंस हो सकता है मैंने सोचा वही भोजन बने होंगे वो तो भोजन करके उठने को ही था की तरफ ख्याल आया कि ख्या लाया। रोज तो मैं भोजन के बाद थोड़ा विश्राम करना था आज विश्राम नहीं कर सकूंगा आज तो फिर उठना है और जाना है धूप में वापस आश्रम की ओर वो महिला जिसने भोजन कर रहा था सामने खड़ी थी उसने कहा भिक्षु जी अगर भोजन के बाद दो क्षण विश्राम कर लेंगे तो मुझे बहुत आनंद होगा फिर उससे थोड़ा सा हैरानी हुई यही उसके मन में ख्याल चलता था लेकिन सोचा संयोग की बात बस उसने कहा। वो लेट गया। कोई साया है अब सब पर हो गया कल तक सब मेरा था वो शरावी करा वो महिला जाती थी उसने लौट कर कहा बनते अगर बुरा ना माने तो निवेदन करूं न सैया आपकी है न मेरी है न मकान आपका है न मेरा है। हम मेहमानों से ज्यादा नहीं है इस जमीन पर अब संयोग मानना बहुत कठिन था अब तो बात सीधी हो गई थी वो भिक्षु उठ के बैठ गया उसने कहा क्या मेरे विचार तुम तक तो पहुंचाते क्या मैं जो सोचता हूं उसे तुम पढ़ लेती हो उस सार्विका ने कहा जब अपने विचारों को देखने की निरंतर कोशिश की निरंतर निरंतर अपने विचारों के प्रति जागी तो बड़ी हैरानी हुई खुद के विचार तो जागने और देखने के कारण धीरे धीरे समाप्त हो गए और अब मन इतना ज्यादा संवेदनशील हो गया है कि पास में कोई भी कुछ विचार करता है तो उसके विचार पकड़ में आ जाते वो भिक्षूट के घबरा के खड़ा हो गया श्राविका ने कहा ये उसने कहा कि नहीं उसने नीचे झुका वो दरवाजे से एकदम निकल भागा समझ में बिना पड़ा कि बात क्या हो गई लौट कर धन्यवाद भी नहीं दिया उसने बुद्ध के पास जाकर कहा क्षमा करे अब उस द्वार पर कल में भोजन करने न जा सकूंगा बुद्ध ने कहा क्यों कोई भूल हुई भोजन ठीक नहीं था जिसके घर भेजा था उन्होंने आतिथ्य नहीं किया स्वागत नहीं किया उसने कहा कि नहीं स्वागत पूरा हुआ जो मुझे, प्री था, वो मुझे मिला बहुत लोग अद्भुत है लेकिन दोबारा नहीं जा सकू बुद्धने का कारण उस भिक्षुने का कारण यह है कि वो महिला तो दूसरों के विचार पढ़ लेगी और सुंदरी युवती को देखकर मेरे मन में तो और विकार उठे थे वासना भी उठी थी वो भी उसने पढ़ ली हो मैं कैसे उसको मुंह दिखाऊंगा उसकी आंख में आंसू आ गए उसने कहा कि क्षमा करें उसने तो मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया लेकिन मुझे क्या पता था कि वो विद्यार्थी पढ़ लेती है वो क्या सोच रही होगी कि मैंने उसके साथ कैसा व्यवहार किया मन में तो मैंने ना मालूम क्या क्या सोचा वो सब पढ़ लिया गया मैंने उसके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया है मुझे पता होता कि वो बेचारा पढ़ती है तो शायद मेरे सचेत रहता लेकिन मुझे तो ये कोई बता भी नहीं था बुद्ध ने कहा तुम्हें कल भी वहीं जाना हो मैंने जान के तुम्हें वहां भेजा नए भिक्षुओं को वहां भेजने की मेरी आदत है इसलिए भेजता हूँ ताकि तुम अपने भीतर सचेत होना सीख सको तुम कल भी वहां जाना घबराओ मत लेकिन आज तुम सोए हुए गए थे भीतर की भीतर क्या हो रहा है तुम कोई ख्याल ही नहीं कर रहे थे कल तुम भीतर देखते हुए जाना की भीतर कौन से विचार उठ रहे हैं लेकिन जाना वही मजबूरी में उस भिक्षु को कल भी वही जाना पड़ा उस भिक्षु की जगह थोड़ा अपने को रख के सोच लेंगे तो आसानी होगी आपको जाना पड़ रहा है उस घर की तरफ जहां एक सुंदरी युवती आपके विचार पड़ सकती है आप कैसे जाएंगे उस घर की तरफ सोए हुए जा सकते हैं नहीं भीतर एक चेतना होगी कि कौन सा विचार सरक रहा है वो कहीं पढ़ने लिया जाए जैसे जैसे वो भिक्षु उस घर के पास पहुंचने लगा भीतर जैसे रीढ़ सीधी हो गई भीतर जैसे चित्र जग गया भीतर जैसे सब नींद टूट गई जैसे एक दिया जल गया जब उसकी सीढ़ियों पर पहुंचा तो भीतर एकदम शांत और ज्यादा हुआ था एक एक कदम उठा रहा था तो उसे पता हृदय की धरना उसे सुनाई पड़ रही थी कोई विचार सरकार था तो वो जागा हुआ था कि कहीं फिर कोई वैसा भागा था आज वो नाश्ता हुआ वापिस आया वो बुद्ध के पैरों तार गिर पड़ा बुद्ध ने पूछा क्या हुआ उसने कहा कि अद्भुत घटना घट गट गई मैं जानता ही नहीं था कि जागना क्या है मुझे पता ही नहीं था बार बार कहते थे भीतर जागो भीतर जागो मेरे कुछ समझ में नहीं आता था कि भीतर जागो क्या है आज मैंने पहले दफ्तर देखा कि भीतर जागना क्या है और न केवल मैंने ये जाना कि जागना क्या है बल्कि मैंने ये भी देखा कि जब मैं भीतर बिल्कुल जाग गया उसकी सीढ़ियों पर पहुंचा तो जैसे ही मैं जागता गया वैसे ही विचार विलीन होते गए समाप्त होते रहे और जब मैं पूरी तरह जागा हुआ था तो मेरे मन में कोई विचार नहीं था एकदम शांति थी एक दम सालेंस था। और में जो सोता है उसके मन में ही विचार चलते है जो जागता है उसके मन से विचार विदा हो जाते हैं सोना ही विचार में होना है जागना विचार के बाहर हो जाना है जैसे एक घर हो उस घर, तो घर, घर, तो घर जागरण का दिया जलता है उसकी तरफ विचार आकर्षित नहीं होते और जिस चित्र में कोई दिया नहीं जलता हो सबंधेरा होता है और सोया हुआ होता है वहां सब कुछ आकर्षित होता है और घर में कौन कौन से मेहमान अनचाहे मेहमान निवास करने लगते हैं। हमारे भीतर भी अनचाहा बहुत कुछ निवास कर रहा है क्योंकि हम सोए हैं और हमारे भीतर का दिया बुझा हुआ है ये दिया जग सकता है लेकिन कोई और ऐसे नहीं जगाएगा प्रत्येक को स्वयं उसे जगाना और प्रत्येक समर्थ है उसे जगाने में और प्रत्येक की क्षमता और प्रत्येक की संभावना है जो भी श्रम करेगा वो संभावनाओं को वास्तविक बना लेता है इन तीन दिनों में इस छोटी सी बात को कहने के लिए ही मैंने सारी बातें कही कि आपके भीतर का द्रिया जल सकता है एक मित्र ने अंतिम प्रश्न पूछा है कि मैं एक शब्द में कह दू कि मेरा पूरा विचार क्या है आप खुद भी वो शब्द सोच ले सकते हैं कि मैं क्या कहूंगा एक फकीर के पास जाके किसी ने पूछा कि बहुत में बता दें कि आपका क्या है इसमें ताकि मैं समझ जाऊ उसने दोबारा कहा जागो उस व्यक्ति ने कहा मैं हैरान हूं इससे मैं कुछ भी नहीं समझ रहा आप एक शब्द कुछ और थोड़ी व्याख्या कर दे उस फकीर ने तीसरी बार कहा जागो उसमें का इसमें और कोई व्याख्या की गुंजाइश नहीं है इसमें कुछ जोड़ा नहीं जा सकता बस ये एक शब्द है हुए। जागे हुए हो जाओ एक सूत्र में पूछा है तो मैं आपसे यही कहता हूं जागे सोए हुए होना दुख है जाग जाना आनंद है सोए हुए होना नस्त कौन है जाग जाना आस्त कौन है सोए हुए कोई आस्तिक नहीं हो सकता और जाकर आज तक कोई नास्तिक नहीं हुआ है हुए कोई सुखी नहीं हो सकता और जागा हुआ आदमी आज आज्ट तक दुखी नहीं देखा गया है सोए हुए किसी के जीवन में संगीत नहीं हो सकता सुगंध नहीं हो सकती शांति नहीं हो सकती जागा हुआ कोई आदमी बिना सुगंध और बिन के हो बिना संगीत के सौंदर्य के नहीं देखा गया इतना ही निवेदन करता हूं होना पाप है किसी और के प्रति नहीं अपने प्रति और जो अपने प्रति पाप करता है सोने का उस रोज सबके प्रति पाप होते हैं जागना पुण्य है धर्म है, है किसी और के प्रति नहीं अपने प्रति और जो अपने प्रति धर्म से भर जाता है उसका जीवन सबके प्रति धर्म से भर जाता है परमात्मा करे और परमात्मा कहा से करेगा आपके भीतर से क्योंकि वही वो है जागने की एक लहर एक अभिपा एक प्यास पैदा हो जाए वही प्यास प्रार्थना है वही प्यास खोज है इसकी प्रार्थना करता हूं मेरी बातों को चार दिनों तक बड़े प्रेम और शांति से सुना जिसकी मैं कोई अपेक्षा नहीं करता हूँ आप प्रेम और शांति से सुने क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें हो सकती हैं जो आपको आसान करती हो और परेशान करती है और बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनका आपका मन होता है कि बजाय प्रेम से सुनने के पत्थर मार के सुनने लेकिन फिर भी बातों को तो सुना उससे बहुत बहुत